परमा हरि वल्लभ एकादशी व्रत विधि और कथा आदि मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह हरि वल्लभ अथवा परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है ऐसा श्री ने अर्जुन से कहा है भगवान श्री ने अर्जुन को इस व्रत की कथा वह विधि भी बताई थी भगवान में श्रद्धा रखने वाले आप भक्तों है परमा एकादशी कथा का कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता थी। यह परिवार स्वयं भूखा रह जाता, परंतु अतिथियों की सेवा विदेश से करता। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मु अर्था भाव के प, में परिवार चलाना अत्यंत कठिन है ब्राह्मण की पत्नी ने कहा मनुष्य जो भी पाता है अपने भाग किसे पाता है हमें पूर्व जन्म के फल के कारण ही यह गरीबी मिली है अतः यही रहकर कर्म कीजिए जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी और वह प्रदेश नहीं गया एक दिन संयोग कुंडिल ने ऋषि उधर से गुजरे तो उस ब्राह्मण के घर पधारे ऋषि को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए उन्होंने ऋषि वर की खूब आभगत की ऋषि उनकी सेवा भाव को देखकर काफी खुश हुए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनकी गरीबी और दीनता कैसे दूर हो सकती है उन्होंने कि इस मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वह परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें कृष्ण ने कहा, यह एकादशी धन वैभव देती है, तथा पाप का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। किसी समय में धनादिपति कुबेर ने इस व्रत का पालन किया था, जिससे प्रस उन्हें धनाद्यक्ष का पद प्रदान किया था। समय आने पर सुमेधा नामक उस ब्राह्मण ने विधी पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी का अंत हुआ और पृथ्वी पर काफी समय तक सुख भोग कर स्वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। परमा एकादशी व्रत विधान, परमा एकादशी व्रत की विधि बड़ी ही कठिन है। इस व्रत में पांच दिनों तक निराहार रहने का व्रत किया जाता है। व्रत को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करना होता है। संकल्प के बाद भगवान की पूजा होती है। फिर पांच दिन तक श्रीहरि में मन लगाकर व्रत का पालन करना होता है। ब्राह्मण को भोज करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना होता है